बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज की कहानी का शीर्षक है गाय लेखक वीरेंद्र भाटिया और वाचिका शीतल माहेश्वरी India. कुछ गाय घूमती, खाना बिंती, और रात में जुगाली करते वक्त मनुष्य की बातें करती। ठीक वैसे ही जैसे बनारस में बूढ़ी मंदिरों में घूम घूमकर इकट्ठा करती है प्रसाद भूख मिटाने को और रात में और रात में यादों की जुगाली करती है एक दिन एक गाय मोहल्ले से बाहर आ गई बाहर आना उसे अच्छा लगा जैसे पंछी को दिख गया हो खुला आसमान थोड़ी ही दूरी पर हाईवे था गाय ने हाईवे के पार देखना चाहा संसार जैसे पंछी एक ही दिन में नाप लेना चाहता है समस्त आसमान हाईवे पर फर फर आ जा रहे थे वाहन हाईवे पार करती गाय ट्रक से टकरा गई गाय की जान चली गई आंख आंख लेकिन खुली हुई थी हाईवे के पार संसार देखना भारी पड़ गया गाय को इसी डर से शायद बनारस गई कोई मां हाईवे पर नहीं आई कभी ना बनारस आने से पहले ना बनारस आने के बाद ट्रक के चालक को नीचे उतार लिया गया वह बोलता उससे पहले ही उसकी धुलाई चालू हो गई थी चालक देर तक गिड़ गिड़ाया और फिर बेहोश हो गया गाय ने खुली आंख से देखा मनुष्य का आतंक वह कहना चाहती थी कि गलती चालक की नहीं वही गति के बीच में आ गई थी लेकिन गाय कब कुछ कह पाए रही सब पीटने वाले बोल रहे थे सब गाय हमारी मां है मां की ओर उंगली कर दे कोई तो हम उंगली तोड़ दे तुमने तो तु जान ली है अब क्रिया की प्रतिक्रिया भुगत गाय ने सुनी हूंकार उसे पहली बार पता चला कि वह तो माँ है जिसके लिए मारने पर उतारू हो सकते हैं लोग। उसे खुशी हुई थोड़ी, लेकिन माँ किसी को पीटते हुए कैसे देखती? वह कहना चाहती थी उन सब से कि माँ के बारे में बोलने से पहले माँ से क्यों नहीं पूछता ये मुल्क? वह कहना चाहती थी कि मत मारो इसे इस, इसका कोई कसूर नहीं लेकिन माँ बोल नहीं सकती इस मुल्क में उसे ये बात भी साल रही थी कि सड़क पर मरी पड़ी मां को अभी तक संभाला नहीं गया है सिर्फ सिर्फ चालक की ही कुंडली टटोली जा रही है साला मुसलमान होगा एक ने कहा नहीं मुसलमान तो नहीं है दूसरे ने स्पष्ट किया जरूर छोटी जात हिंदू होगा तीसरा बोला गाय खुली आंख से पट रही थी धर्म का मर्म उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि हाईवे पार्क करने वकेली क्यों आई साथ में होती अन्य गायें तो उन्हें मालूम पड़ता कि वो इस मुल्क की माँ है उसकी खास जगह है इस मुल्क में वो सब पूछती कि फिर उन्हें गली गली कचरा बीन कर क्यों को ढूंढना पड़ता है खाना सोचती सोचती गाय एकाएक विक्षोभ से भर गई इन्हें पीड़ा से नहीं धर्म से मतलब है खुद से सवाल करने लगी गाय की बनारस में छोड़ आते जो मां को मरने के लिए उन पिचे लघुओं से धर्म की उम्मीद कैसी और मां की इज्जत की भी उम्मीद कैसी और गाय की खुली आंख में से खून की एक धार बह निकली विक्षोभ से भरी मरी हुई गाय एक बार फिर मर गई एक बार फिर मर गई